बोले है नाथ विजय पाए इन श्री चरणों ही के बल से इन श्री चरणों ही के बल से फल आया है उस बिरवे में सीचा था जिसे कृपा जल से सीचा था उसे कृपा जल से संयोजन का सागर लांघा बहरे के घर भी नाम किया बहरे के घर का भी नाम किया जीवन प्रदान कर हम सबको जीवन प्रदान कर हम सबको हनुमत ने पूरा काम किया हनुमत ने पूरा काम किया जामवंत के बात सुना पुल के करुणा सागर वीर अंजनी लाल से बेटे भुजा पसार हे महाबले हे महावीर बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं हां बल पर तेरे गर्वित हूँ इस वीरता के बदले में क्या दूँ कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं हे महाबली हे महावीर बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं इस वीरता के बदले में क्या दूँ कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं हो सकता नहीं उर्ण तुझसे हो सकता नहीं उर्ण तुझसे इसे अवसर यही कहूँगा मैं इसे अवसर यही कहूँगा मैं जब तक पृथ्वी आकाश रहे बस तेरा रणी रहूँगा मैं बस तेरा ऋणी रहूँगा मैं अब बतलाओ बे किस भांति वहाँ पर रहती है कैसे निज जीवन रक्षा कर अन्याय असुर का सहती है यह सुनकर हनुमान ने कहा जोड़कर हाथ सीता माता के कथा करुण कथा है नाथ सिंघनी कटहरे में जैसे या रसना जैसे दांतों में वैसे ही है वे सतवंती उन रजनीचर चर मदमातों में या जिस प्रकार हो फणि में मड़ी हो अथवा कमल पत्र जल में ऐसे ही रहती माँ तह जिस भात चंद्र का बादल में चलने के समय कहा मुझसे तब मेरी व्यथा सुना देना छोड़ा जो बाण जयंता पर उसकी भी याद दिला देना अपराध हुआ है क्या मुझसे जो मुझे बिसारे बैठे हैं वे प्रणतपाल कहलाकर क्यों अपना प्रणहारे बैठे हैं दिन रात काल के मुख में हूँ पर प्राण हाय निकलते हैं दर्शन के प्यासे नयना यह जीवन को रोके रहते हैं महीने भर मिली रघुराई ने आकर मेरी तो तन तज आत्मा लौटेगी उन चरणों में जाकर मेरी चूड़ा मड़ी चलते समय दिया स्वामी यह चिन्ह ले जिएगा दुख भरे कथा बेहे के कब तलब कहाँ तक सुनेगा या सुनते ही अधिक हुए रघुवीर क्लेस हुआ अति चित्त को बड़ा दृघोशीर बहादुर घोष बोले हाँ ऐसे पतिव्रता ऐसे संकट के मुख में है जिसका मुझसापत जीवित है वह पत्नी इतनी दुख में है ओ कुछ का से जऊस के महलों का जीवन जिसका है करने का लिखा नहीं मिटता होने का खेल निराला है हनुमत बोले ना थके है अति उच्च विचार पर सेवक के भी विनय सुने दया भंडार दुख उसको होता है जग में जो इन चरणों की शरण न हो है उसी ठोर दुख या संकट जिस ठोर प्रभु स्मरण न हो माता को दुख संकट के साथ निष्दिन वे नाम सुमरती है मन मंदिर में रघुराई है साफ छात उन्हें का करती है है विरह ज्वाला का कष्ट नहम अंतर छवि की नरमी भी है इस जग का है व्यवहार यही सर्दी भी है गर्मी भी है दूसरे बात कितनी सी है दृढ़ भेरी बजने दे स्वामी लंका पर धावा करने को कप सेना बढ़ने दे स्वामी उठ कर राघव ने कहा धन्य वीर हनुमान तेरे गतिमती योग्यता हो किस बात तुझ सा उपकार और नहीं सुर नर मुनि सकल चराचर में बलवीर हुआ तो अमृत नीर बिर जीवन के तरुवर में ही अब और विशेष कहे हम क्या तो अब से प्राण हमारा है श्री भरत शत्रुघ्न लखन से सीता से बढ़कर प्यारा है यह कहते कहते पुलकित प्रभु नैनों का निर रोकते थे टक टके बांध कर बार बार हनुमत की ओर देखते थे देख अवस्था नाथ के हनुमत हुए अधीर कमार चरणों गिरे कहकर जय रघुवीर थी दोनों ओर प्रेम गंगा कपिदल भी जिसमें नहाता था स्वामी सेवक का मिलन देख त्रिभुवन मंडल पुलकाता था प्रभु लगे उठाने हनुमत को वे खिले नहीं उठना कैसा चरणों में जब गड़ गया चित्त टलना कैसा हटना कैसा सपत दिला तब भक्ति को खेच लिया निज और आसन दे अपने निकट बोले अवध किशोर बजरंगे प्यारे गुण पे तुम्हारे बलिहार बे बजरंगे प्यारे गुण पे तुम्हारे मैं बलिहार हूँ सुन कपी तो ही उर्ल मै नाहन कपील तो ही उर्ल मै नाहे नाम क्या उपकार में क्या दूंगा उपहार में सुन कपि तो ही उरिन में नाही नाम किया उपकार में क्या दूंगा उपहार में बजरंगे प्यारे गुड़ पे तुम्हारे बलिहार में मांग मांग कपि बरन को लाम मांग मांग कपिबर यन को लाम तन मन सर्वस्वार में कर लूँगा स्वीकार में बजरंगे प्यारे गुड़ पे तुम्हारे बलिहार में बजरंगे प्यारे गुड़ पे तुम्हारे बलिहार में इस प्रकार बोले वचन जब प्रभु करुणा ऐन उन्हें स्वरो में कहे तब हनुमत ने कुछ बहन महाराज हमारे चरण तुम्हारे काहू दास मे महाराज हमारे चरण तुम्हारे काहू दास मै यह सब तब प्रताप पर घुरा यह सब तो प्रताप पर घुरा पदरज के प्रति श्वास मैं रखता हूँ विश्वास में नाथ भक्त तव शिव मन भावनी मांग रहा सोल्लास में अनुचर हो रहा रहू पास मैं महाराज हमारे चरण तुम्हारे का दास मै काहू दास मैं चरण तुम्हारे काहू दास मै एवमस्त प्रभु ने कहा जन अक्षा बजे गगन में धुंद भी लगे बरसने फूल मित्र मंडली में जभी पहुँचे पवन कुमार लिपट लिपट करकेशण भेटे बारंबार नल भोला सच बात तो यह हे हनुमान दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान